म पहले है और राम बाद में है तो जब मथुरा मथुरा बोलोगे तो राम राम राम राम अपने आप ही हो जाएगा बोले कि अच्छा तब ये बीच में थू कहां से आ गया बोले जिसके मुंह में राम नहीं है उसके लिए ये थू है जिसके मुंह में राम नहीं उसके मुंह में थू गोस्वामी तो जी का ये दोहा है इसलिए मनुष्य को राम राम करना चाहिए मथुरा तो संपूर्ण वेद शास्त्र जगत का मंथन रूप है वहाँ वसुदेव शुद्ध अंतकरण के रूप में है और देव की शुद्ध बुद्धि के रूप में जैसे वेदांतियों के ब्रह्म प्रमा होते हैं वैसे भगवान वहाँ प्रकट होते हैं लेकिन केवल वेदांतियों के तो प्रमा के रूप में ही रह जाते हैं और ये तो भगवान गोकुल में आते हैं माने इंद्रियों के समूह में आते हैं गवाम कुलम गोकुलम आंख से दिखते हैं नाक से सुघे जाते हैं जीव से चखे जाते हैं त्वचा तो से छुए जाते हैं ऐसे स्थूल रूप में भगवान गोकुल में आ गए और उसके बाद महाराज गायों को चराते रहे माखन चोरी करते रहे नारायण उसके बाद वृंदावन में आ गए और वृंदावन में ग्वालों के साथ और गोपियों के साथ गोप माने गाहा गाह इंद्रिया इति गोपा जो अपने इंद्रियों को सुरक्षित रखते हैं, यहाँ वहाँ भटकने नहीं देते हैं गलत काम अपनी इंद्रियों से नहीं करते हैं उनका नाम गोप होता है और ऐसी गोपी होते हैं, संयम की मूर्ति जो अपनी इंद्रियों से गलत काम कभी न करें, गोभी नारायण गा पान्ती इति गोपा तेसाम पत्न गोप्या अथवा गोभी इंद्रिय पिबंती श्री कृष्ण जो अपनी इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण रस का पान करते हैं वो गोप और गोपी अब उनके बीच में श्री कृष्ण ने क्रीड़ा की और उसके बाद लीला करते हुए कैसे द्वारका में पहुंचे और चंद्र स्वरूप होने के कारण उनकी सोलह कला और सोलह कला की सोडश सहस्र छोटी छोटी रश्मियां और उन रश्मियों के साथ भगवान ने वहां विहार किया ये सारी बात बता अंत में उद्धव जी ने बताया कि अब क्या हम कुशल सुनावे कृष्ण द्विमणि निमलोचे जब हमारे श्री कृष्ण रूप सूर्य जो हैं उनका अस्त हो गया गत श्री सुगृह स्व हम किम्न न कुशलम हम अपना क्या कुशल मंगल सुनावे अब हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं सो उनके द्वारा तत्वज्ञान ज्ञान सुन के और मैं अब उनकी आज्ञा से हिमालय की ओर जा रहा हूँ विदुर ने कहा कि उद्धव जी आप वो ज्ञान हमको दीजिए जो उद्धव आपको श्री कृष्ण ने दिया है जाते समय दिया है यहाँ भी कुछ कथा में कल्पांतर का भेद आता है वो भेद ये आता है की ग्यारहवें स्कंद में तो द्वारका में ही श्री कृष्ण के पास जाकर उद्धव ने ज्ञान ले लिया परंतु यहाँ उद्धव जी ने बताया कि प्रभात क्षेत्र में नारायण बाण लग जाने के बाद नारायण उद्धव जी गए और उनको भगवान ने तत्वज्ञान का उपदेश किया उनको बाण बाण का तो कोई ख्याल ही नहीं है आदिशत माँ व्रजन ब्रजन पर भगवान माम आदिशत मुझे उपदेश किया और ये उपदेश किया मैत्रेय जी भी वहाँ बैठे हुए थे मैत्रेय से कहा की तुम्हारे पास विदुर जी आवेंगे तो तुम उनको ज्ञान का उपदेश करना अब विदुर जी तो आनंद में भर गए की वो हो जाते समय भगवान ने परम धाम जाते समय मीला स्मरण किया विदुर जी तो आनंद में भर गए और इस तरह रात व्यतीत की फिर वहाँ से वो हरिद्वार के लिए जहाँ मैत्री जी उन दिनों रहते थे उनसे मिलने के लिए चले यहाँ एक प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से ये किया कि स्वयं भगवान ने भी अपने आकार का परित्याग कर दिया तत्यज आकृतिम त्र्यधीश त्रिगुण मई माया नर्तकी को नचाने वाले जो भगवान हैं उन्होंने अपनी आकृति अपना शरीर भी जब छोड़ दिया तो उद्धव जी कैसे बच गए और उद्धव जी में ऐसी क्या विशेषता थी कि जदुबंशियों पर जो साप हुआ था वो उद्धव जी को नहीं लगा नारायण इस पर सुखदेव जी महाराज ने ये बात बताई कि देखो भगवान द्वारका में रह रहे थे और वहाँ सब सगुण रूप से साकार रूप से वैकुंठ से भी अधिक भोग का भोग भोग रहे थे लेकिन भोग महाराज किसी को कितना भी मिले ये भी भगवान को दिखाना था कि जैसे राग में भगवान पूर्ण हैं वैसे वैराग्य में भी भगवान पूर्ण है क्योंकि ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से जश श्रेय ज्ञान वैराग्योश्चै भगवान यदि ऐश्वर्य में पूर्ण है तो वैराग्य में भी पूर्ण है माने ऐश्वर्य के भाव-भाव के अधिष्ठान है वो ऐश्वर्य को स्वीकार भी करते हैं और ऐश्वर्य का के परित्याग में भी सामर्थ्य है इसका अर्थ है कि ऐश्वर्य अध्यापित है और उसका अपवाद होना भी शक्य है और अपवाद हो जाता है नहीं तो ऐश्वर्य और वैराग्य दोनों के आधार एक ही भगवान कैसे होते परस्पर विरुद्ध धर्माश्चर्य हैं ऐसा वल्लभाचार्य ने कहा और परस्पर विरुद्ध धर्माधिष्ठान है ऐसा शंकराचार्य ने कहा नारायण भगवान में तो सब है जब राग में हैं तो खूब रास करते हैं नृत्य करते हैं विहार करते हैं और जब वैराग्य का मूड आता है तो सब छोड़ छाड़ के अपने स्वरूप में बैठ जाते हैं असल में छोड़ने का सामर्थ्य जिसमें है वो तो बहादुर है और केवल पकड़ना ही पकड़ना जिसको आता है वो तो गुलाम है आ, वो तो पराधीन है जिस चीज को पकड़ेगा उसके साथ खींचा खींचा चला जाएगा तो भगवान ने विचार किया कि ये जो मेरा ज्ञान है वो किसमें रहे तो नोद्धव रूपी मन न्यूनो जद गुण नारदिता प्रभु हो भगवान ने अपने मन में सोचा कि उद्धव जी मुझसे किसी भी प्रकार कम नहीं है का क्यों कम नहीं है क्यों कम नहीं है कि संसार के विषयों ने इनको रौदा नहीं जिनको महाराज विषयों ने पछाड़ दिया लोभ ने महाराज लोभ ने अभिमान को तोड़ दिया हो लोभ के पीछे दौड़ रहे हैं अपने सदभाव नारायण अपनी सत्ता महत्ता सब खो करके आ, धन के पीछे दौड़ रहे हैं स्त्री के पीछे दौड़ दौड़ रहे हैं दुश्मन के पीछे दौड़ रहे हैं और संसार के जो ये विषय बिशे है विषेणवंती विशेषण निबधनंती इति विषया अथवा विषयते जन एवयाबंधने अः नारायण ये विषय तो बांध लेते हैं तो जिसको संसार के विषयों ने बांध लिया बिना रस्सी के जिसकी इंद्रियों को पकड़ लिया वो तो संसार में रौद आ गया और ये इंद्रियां जो हैं ये जिसको नहीं रौद पाते हैं वो तो भगवान के समान ही है इसलिए भगवान ने सोचा कि हम अपना ज्ञान उद्धव जी को दे करके चलें और ये भी दिखाना था कि जो ऋषियों का साप है जदुवंशियों पर भगवान यदि चाहते तो जैसे उद्धव पर उस सांप को नहीं लगने दिया वैसे किसी भी जदुवंशी पर नहीं लगने देते लेकिन भगवान का तो मन ही था जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल के और दोनों कांटे फेंक देते हैं इसी प्रकार जदुवंश रूप शरीर से दुष्टों का दमन करके और फिर दोनों शरीरों का परित्याग कर दिया इसलिए महाराज भगवान ने उद्धव जी को जो रख दिया इसमें सांप से बचाने की शक्ति की भी सूचना मिलती है उद्धव जी की योग्यता की भी सूचना मिलती है और भगवान के अनुग्रह की भी सूचना मिलती है सो मैत्रेय जी तो आ आत्मना मनसे से क्षेत्र ये देखा आत्मान मनसे से क्षेत्रम भगवान ने मेरी याद की और तृप्त हो करके विदुर जी तो गए मैत्रेय जी के पास और वहाँ द्वारित जो नदिया ऋषभ कुरुणाम गंगा जी गंगा जी का पवित्र स्थान गच्छति व्यापनोति इति गंगा उदी में ग प्रत्यय होता है नारायण अथवा गम गगनम इति गंगा ये आकाश व्यापनी गंगा ज्ञान प्रवाहा विमलादि गंगा ये गंगा जी के तट पर जाने से महाराज चित्त पवित्र होता है उसके वायु से ही हृदय में एक प्रकार की पवित्रता का उदय होता है वहाँ मैत्री जी के पास जाकर के और बड़े पवित्र भाव से विदुर जी ने प्रश्न किया की कि महाराज हमको ये एक सवाल है हमारे मन में कि संसार के लोग जो हैं वो सुख के लिए कर्म करते हैं सभी इसलिए काम करते हैं कि सुखम में भूयात दुखम में माभूत मुझे सुख मिले मुझे दुख ना मिले लेकिन जब ये कर्म करने जाते हैं तो बिल्कुल उल्टा होता है ऐसे फंसते हैं और ऐसे ऐसे दुख इनके जीवन में आते हैं कि जिंदगी भर प्रयास करके दुख से ही नहीं छूट पाते हैं इनको सुख कहा से होगा तो ये बताओ ये क्या बात है और फिर ये बताओ कि जब ईश्वर एक ही है तो वो जीव कैसे हो गया वो जीव कैसे हो गया वो कार्पण्यम उत्बंधनम वो कैसे इतना दरिद्र भिखारी बन गया और ये बंधन में कैसे फंस गया क्योंकि ईश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही तो वस्तु ही नहीं है यदि कहो बालक की तरह खेलता है तो दूसरे के साथ खेलने की इच्छा भी तो बच्चों के मन में होती है कामस टिक्री डिशान्यता वो भी एक प्रकार का काम ही है तो आप बताओ इसमें कौन सी बात बिल्कुल सच्ची है अब मैत्रेय ने पहले तो विस्तार से समझाया कि लोग सुख के लिए काम करते हैं लेकिन सुख अपने आत्मा का स्वरूप है हमारा हो नहीं सुख है, है मात्र सुख है हम जिंदा हैं इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है हमको होश है इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है दुनिया की चीजों को अपने चारों ओर इकट्ठा करके रखना और उनको भोगना और उनका मनोराज्य करना और उनका अभिमान करना और उनकी ये उनकी आदत ऐसी अपने जीवन में डाल लेना कि हम उनके बिना सुखी न होए ये तो बेवकूफी की बात है लेकिन ये बेवकूफी आई कहा से कि मनुष्य दुख में फंस गया और ये कैसे हो गया भिखारी कैसे पड़ गया बंधन में अंत में मैत्रेय जी ने इसका सार बताया कि सहीसा भगवतो माया यह नये न ये ही भगवान की माया है तो भाई ये माया को सिद्ध करने की जुक्ति क्या है कि जदि जुक्ति से कोई बात सिद्ध होती तो उसको माया क्यों कहते माया कहने का मतलब ही है यद विचारा सहिष्णुत्व अविद्या अविद्यात्म एक तदे वही लक्षणम जद विचारा विचार से जो चीज सिद्ध नहीं होती है उसको सिद्ध करने के लिए तो माया होती है यदि रासायनिक ढंग से कोई चीज सिद्ध हो जाती है तो उसको जादू बताने की जरूरत क्या है जादू का खेल इंद्रजाल माया तो उसको तब कहेंगे ना कि जब रासायनिक प्रक्रिया से या बुद्धिमानी से धोखे से नेत्र से उसकी सिद्धि ना होती हो ये जादू का खेल ये ईश्वर का जादू है महाराज जिसमें ये जीव करने पाने चला सुख और मिल गया दुख और होने चला स्वतंत्र और बंद गया और होने चला धने और हो गया गरीब ये भगवान की माया है और मैत्रेय जी ने अंत में बताया कि अशेष संकलेश समम विधत गुणानुवाद श्रवणम मुरा रहे हैं देखो विदुर जी यदि सब क्लेशों से आप छूटना चाहते हो अशेष संकलेश बेवकूफी से छूटना क्लेश से, से छूटना है हो बेवकूफी बहुत बड़ा क्लेश है ना समझी से आदमी दुख भोगता रहता है अस्मिता अभिमान से आदमी दुख भोगता रहता है किसी चीज से मुहब्बत करके आदमी दुख भोगता रहता है और किसी से दुश्मनी करके दुख भोगता रहता है मौत से डर डर के दुख भोगता रहता है ये सब दुखों से छूटने का उपाय ये है कि अपने मन को भगवान के गुणानुवाद के श्रवण में लगा दो अपना समय भगवान की चर्चा के सुनने में लगाओ नारायण और यदि भगवान में प्रेम हो जाएगा तब तो कहना ही क्या है महाराज अपने अंतर्यामी प्रभु से जहाँ प्रेम हो गया तो दुनिया में न तो भिखारी पना है न तो बंधन है और न तो दुख है इसलिए भगवान के चरित्र का श्रवण करना बहुत आवश्यक है इसके बाद विदुर ने बहुत सारे प्रश्न किए और उन प्रश्नों के उत्तर में नारायण मैत्रेय जी ने सृष्टि का क्रम बताया शेष की परंपरा से कैसे उनको भागवत का ज्ञान हुआ और ये सृष्टि कैसे बनती है इसके लिए उन्होंने एक कल्प की सृष्टि का निरूपण किया अब सृष्टि करते करते ब्रह्मा जी ने देशकाल वस्तु आदि के कितने खंड बनाए और कितने पशु पक्षी बनाए कितने मनुष्य बनाए कितने देवी देवता दैत्य बनाए उनका बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है नारायण अंत में ये बात आई कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि मानसी सृष्टि करने लगे तो जितनी देर तक उनका ख्याल बना रहे उतनी देर तक तो सृष्टि रहती थी और जब उनका ख्याल छूट गया तो वो सृष्टि बिगड़ जाती थी क्योंकि मानसिक सृष्टि तो जब तक संकल्प रहे तब तक रहेगी मनोराज्य की बात और तो सपना जब तक रहेगा जब तक रहेगा टूट जाएगा तो टूट जाएगा अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि हमारी ये जो बनाई हुई सृष्टि है ये बढ़ती क्यों नहीं है तो जब चिंता होती है मनुष्य को तब शरीर फटने लगता है हो तो कस्य कायम अभूत द्वेधा ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो दो रूप में हो गया एक रूप में स्त्री हो गया और एक रूप में पुरुष हो गया तो जो पुरुष हुआ उसको स्वयं मनु स्वयंभू के पुत्र मनु के रूप में जाना जाता है और जो स्त्री हुई उसको शत्रुपा के रूप में जाना जाता है अब वो मनु और शत्रुपा दोनों प्रकट हुए और प्रकट होकर के पिताजी ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ के खड़े हुए कि पिताजी पुत्र का ये धर्म है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करें इसी से पुत्र का सब प्रकार से कल्याण होता है हम आपके पुत्र हैं आप हमको जो आज्ञा दीजिए सो करने को तैयार हैं असल में जिसने हमको उत्पन्न किया साक्षात पिता साक्षात माता यदि उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं होंगे एहसान नहीं होंगे तो सारी सृष्टि बनाने वाला जो ईश्वर है उसके प्रति भी हम एहसानमंद उसके प्रति भी कृतज्ञ नहीं हो सकते जो अपने माता माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है वो जगत पिता जगन माता जो शक्ति है उसके प्रति कृतज्ञ कैसे होगा जो अपने पढ़ाने वाले शिक्षा देने वाले गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं है वो सर्वज्ञान देने वाले और सर्व आनंद देने वाले परमात्मा के प्रति कृतज्ञ कैसे होगा तो शुरू से ही सारी बात होनी चाहिए अब नारायण क्या हुआ ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सृष्टि बढ़ाओ तुम लोग हमारी मानसी सृष्टि तो चली नहीं अब संभोग समय जो सृष्टि है आ, स्त्री पुरुष के वो सृष्टि उत्पन्न करो मनु जी ने कहा कि पिताजी सृष्टि तो हम बनावेंगे लेकिन सृष्टि बनाने में रहने की जगह भी तो चाहिए ना तो हम प्रजा उत्पन्न करके और उनको बसावेंगे कहा पहले स्थान चाहिए जहाँ प्रजा रहे अब तो ब्रह्मा जी के मन में ये हुआ कि रहने की जगह कैसे मिले तो भगवान का उन्होंने ध्यान किया और जब भगवान का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटा सा बरा ये बरा कल्प भी दो होते हैं एक श्वेत बराह और एक कृष्ण बराह असल में तीसरे स्कंद के पूर्वार्ध में जग जागादी कर्म कांड का वर्णन है और उत्तर भाग में ज्ञान कांड का वर्णन है ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के दो विभाग है उन्नीसवे अध्याय तक पूर्व भाग है और उसके बाद तैतीसवे अध्याय तक उत्तर विभाग है जिसमें कपिल आदि का चरित्र आता है अब तो महाराज ब्रह्मा जी की नाक से एक सुकलाकार थे तो परमात्मा लेकिन एक अंगूठे के बराबर सुअर के समान शकल धारण करके निकले अब देखो यदि आप ध्यान दोगे तो पृथ्वी का उद्वार करना है और पृथ्वी क्या है गंधवती है और गंध का ग्रहण कहां से होता है या नासिका से होता है तो पृथ्वी है भावत भूत भौतिक और नासिका है अध्यात्मा और उसमें से अधिदैव रूप से सूकर भगवान जो पृथ्वी से बहुत प्रेम करते हैं जब देखोगे आप आजकल भी जो चुअर मिलते हैं वो पृथ्वी के गंदे से गंदे भाग को अपना भोग्य बनाते हैं और उनका मुख और उनकी दृष्टि धरती पर ही रहता है धरती के प्रेमी के रूप में भगवान ने बड़ा प्रेमी है पृथ्वी के अंत में पृथ्वी से विवाह भी हुआ और सारी सृष्टि भी उनकी हुई वो सब वर्णन बराह पुराण में आता है सो नारायण अब वो बराह होकर के भगवान गए और वो जो प्रलय कालीन जल ओर व्याप्त था उसको मत करके और भीतर घुसे और वहाँ जो पृथ्वी नारायण जल में लीन हो गई थी उसको निकाला और निकाल करके जले चले तब वही हिरण्याक्ष नाम का जो असुर था दैत्य था वो आया और उससे हुई लड़ाई और लड़ाई में हिरण्याक्ष को भगवान ने सूकर भगवान ने मार दिया अब नारायण प्रश्न ये हुआ कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन थे ये कहा से आ गए वैसे इनका सीधा अर्थ यदि लगावे तो आप लोग बुरा न माना, मानना हिरण्य ए अक्षिणी जस्य असो हिरण्याक्ष जिसकी नजर हमेशा सोने पर लगी रहे माने धन पर लगी रहे उसका नाम होता है हिरण्याक्ष और हिरण्य कशिपुर जस्य और हिर... सोने की सेज पर जो सोवे उसका नाम होता है हिरण्य कशिप माने अर्थ को ही परम पुरुषार्थ मानने वाला हिरण्याक्ष है और काम को ही परम पुरुषार्थ मानने वाला हिरण्य है ये जो महाराज दोनों अभिमानी है ये ही असुर हो जाते हैं असुसु सु रमन्ते इति असुराहा अब प्रश्न ये हुआ कि ये अभी तक तो सृष्टि हुई ही नहीं थी स्वयंभुव मनु के लिए धरती की जरूरत थी अब ये हिरण्यक्ष और हिरण्य कशिप कहाँ से आए गए तो बोले पूर्व कल्प के नारायण चाक्षुष मनमंत्र में जब कश्यप जी ने सृष्टि बनाई थी और दक्ष की पुत्रियों से उन्होंने विवाह किया था तो वहाँ दि से कश्यप जी का विवाह हुआ था कश्यप माने दृष्टा पुरुष ही होता है पश्यति इति पश्य कहा पश्य क कश्यपो भवती नारायण ये तो हो परमात्मा के अंश ही हैं इसलिए उनसे देवता दैत्य दानव पशु पक्षी मनुष्य सारी ये काश्यप्या इमा प्रजा वेदों में बताया कि ये सारी प्रजा कश्यप की है और दी माने जो टुकड़े टुकड़े करे खंड खंड करे जो स्त्री घर में झगड़ा लगावे हो उसका नाम द्विती होता है और जो घर में मेलजोल पैदा करे उस स्त्री का नाम अदिति होता है अदिति न इति अदिति ही दियति द्विती ही अथवा दीन क्षय धातु से द्वितीय और अदिति शब्द बनते हैं देवताओं की माता अदिति है और दैितों की माता दि है सो so, महाराज एक दिन कश्यप जी सायकाल नारायण अपने संध्या बंदन के आसन पर बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे थे सायंकाल सो दीति वहाँ पहुँच गयी अब वो काम वासना से अत्यंत पीड़ित थे और उनके उसका उनका कपड़ा पकड़ के उसने खींचा अब कश्यप जी जगे समाधि से बोले कि देवी दे, प्रिय क्या कर रही है बोले तुम्हारे लिए हमारे मन में बहुत काम आ गया है वैसे काम शास्त्र की चर्चा तो ये है कि धिकताम या जाचते स्वयं जो स्त्री स्वयं संभोग की प्रार्थना करे उस स्त्री को धिक्कार है प्रार्थना तो पुरुष की ओर से आने चाहिए स्त्री की ओर से नहीं आना चाहिए ये काम शास्त्र की रीति है लेकिन उसने पकड़ लिया परंतु कश्यप जी तो बड़े सावधान संजमी पुरुष थे उन्होंने कहा ठहरो ठहरो एक तो मैं अभी संध्या वंदन कर रहा हूँ दूसरे सायंकाल का समय है ये सहवास का समय नहीं है और नारायण इस समय देवता लोग घूमते हैं हमारे भाई नारायण हमारे भाई तो क्या चाचा जो रुद्रगण कब वो इस समय घूमते रहते हैं सो वो यदि किसी को गलत काम करते देखते हैं तो पकड़ लेते हैं और बुरा कर देते हैं सो ये सूर्यास्त के समय ये काम नहीं करना चाहिए कश्यप जी ने आज्ञा दी कि ये काम नहीं करना चाहिए पति की आज्ञा भी हो गई कि नहीं करना चाहिए अब दीती तो बृषली व गता एकदम एकदम वेश्या के समान उस समय दीति हो गई थी उसने तो इतना दुराग्रह किया महाराज कि अंत में कश्यप जी ने भगवान को नमस्कार करके और उसकी वासना पूरी की अब वासना पूरी की जब काम का वेग शांत तो हो गया तब तो दीति बहुत शर्माई और बोले कि हमने तो बहुत गलत काम किया आप हमको क्षमा करें शंकर जी कहीं हमारे बच्चों को जलाए ना दें तो कश्यप जी ने बताया कि तुमने अपराध किया एक तो समय ठीक नहीं था और जो काम मैं कर रहा था उसके बीच में बाधा डालना ठीक नहीं था देवताओं का अपमान करना ठीक नहीं था मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना भी ठीक नहीं था इसलिए तुम्हारे पेट से बड़े भयंकर जो असुर हैं वे पैदा होंगे और वे संपूर्ण लोगों को बहुत दुख देंगे दुखदाई पुत्र जो होता है महाराज वो अपने माँ बाप को भी दुख देता है और सारे विश्व को दुख देता है वो दैत्य का होता है उसके अंदर कोई न कोई असुर जरूर आ गया है आप लोग बुरा मत मानना जिसके घर में ज्यादा दुख रहता है नारायण उसके घर में कोई छिपा हुआ अपराध जरूर रहता है हम ऐसे कई घरों की बात जानते हैं जिनके घर में बहुत रोग है बड़ा दुख है और अपराध भी उनके घर में ऐसा है जिसको हम बोल नहीं सकते यदि बता दें तो भाई भाई में झगड़ा हो जाए माँ बेटे में झगड़ा हो जाए नारायण बाप बेटे में झगड़ा हो जाए तो शांत रखना पड़ता है बाबा अच्छा अभी दुख भोगते हैं पाप करते हैं दुख भोगते हैं भोगने दो अब इनको क्या करना चाहिए सो महाराज जब दिति को पश्चाताप हुआ पछताने लगी तो कश्यप जी ने कहा कि अच्छा तू अब भी संभल गई तुझे पछतावा हो रहा है तो तेरा जो पौत्र है वो बड़ा धर्मात्मा और भगवान का भक्त होगा और उसके जस से सारी दुनिया भर जाएगी वो प्रहलाद होगा और वो शत्रुओं के प्रति भी सद्भाव रखेगा किसी के प्रति अपने मन में दुर्भाव नहीं रखेगा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगा ब्राह्मणों का सेवक होगा बड़ा धैर्यवान होगा तुम्हारा पौत्र बहुत उत्तम होगा अब नारायण अब उसी समय दिति के गर्भ में जो हिरण्याक्ष और हिरण्य आए गए उससे तो महाराज तीनों लोक में बड़ा भारी अपशकुन अपशक्न होने लगा सब जगह है द्वंद्व सब जगह द्वंद्व होने लगा बड़ा भारी उपद्रव होने लगा अब उपद्रव देख करके देवता लोग घबराए और देवता लोग घबराए करके ब्रह्मा जी के पास गए बोले महाराज ऐसा क्या हुआ कि बिना बादल के ही वज्र गिरने लगे बिना ईंधन के ही आग लगने लग गई दुनिया में ये क्या हो रहा है बड़ा उपद्रव है हम लोग तो अपने घरों में रह भी नहीं सकते इसका कारण बताओ अब ब्रह्मा जी ने बताया कि आप लोग घबराइए मत इसमें एक ऐसी कथा जुड़ी हुई है जिसमें नारायण आगे भगवान की बड़ी भारी शक्ति विचित्र शक्ति और विचित्र आनंद प्रकट होने वाला है और वो क्या है उसको ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाया ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो ये महात्मा लोग होते हैं ना तो ये जब पहले तो अपने ध्यान में ज्ञान में मगन है उनको जाने आने की कहीं कोई जरूरत नहीं ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं ये चारों तो महाराज बैकुंठ के बहुत पास रहते हैं ये जन लोक तप लोक महर लोक सत्य लोक इनमें विचरण करते हैं पर बैकुंठ में कभी नहीं जाते हैं करे जब आंख बंद की भगवान का दर्शन हो गया वैकुंठ में जाने की क्या जरूरत परंतु लोगों ने उनसे निवेदन किया कि महाराज देखो ये जो भगवान हैं कि ये तो बैकुंठ से बाहर निकलते ही नहीं शेष की छाया और क्षीर सागर है और नारायण लक्ष्मी पाव दबाव गले में कौस्तुभ मणि वो तो हमेशा अध खुली आंख से अर्धोध नेत्र से और लेटे रहते हैं और लोगों को उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ जय विजय द्वारपाल रहते हैं किसी को जाने नहीं देते सात कक्षा पहले पार करो फिर जय विजय की अनुमति लो इंद्रियों पर जय प्राप्त करो मन पर विजय प्राप्त करो तब कहीं उनका दर्शन होता है भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ हो गया है सनत कुमार ने कहा अच्छा अच्छा ऐसी बात है हम लोग देखते हैं भगवान को हम लोग बैकुंठ से निकाल के ले आवेंगे नारायण उधर क्या हुआ उधर क्या हुआ कि एक दिन लक्ष्मी जी बैकुंठ में कहीं विचरण करने के लिए बैकुंठ बड़ा दिव्य स्थान है वो वहाँ न जरा है न मृत्यु है न शोक है न मोह है वहाँ दिव्य सरोवर हैं कमलादि खिले रहते हैं बड़े बड़े पक्षी हैं स्फटिक मणि की भीत है जैसे आनंद की कल्पना मनुष्य अपनी बुद्धि से कर भी नहीं सकता है ऐसे ऐसे आनंद वैकुंठ में है सो लक्ष्मी जी कभी कभी निकल जाती हैं बाहर घूमने के लिए अब लक्ष्मी जी जब लौटी तो जय विजय ने उनको रोक दिया ठहरो अभी मालिक सो रहे हैं अरे उन्होंने कहा ये नौकर तुच्छ दरवाजे पर हमारे खड़े हैं और हमको घर की मालकिन को ही रोकते हैं सो बहुत गुस्से में आएंगे और जा करके उन्होंने भगवान का पांव दबा के जगाया बोले देखो ना तुम्हारे ये नौकर ऐसा करते हैं और ये भगवान ने कहा कि चुप चुप चुप ऐसे मत यदि हम घर वाली का कसूर करने से अपने नौकरों को निकाल देंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो औरत के गुलाम हैं इसलिए चुप रहो हमारी बदनामी नहीं होनी चाहिए जब किसी महात्मा का ये अपराध करेंगे तब हम इनको यहाँ ऐसी निकालेंगे असल में भगवान में सब सामर्थ्य है ये बात भी दिखाना है कि भगवान यदि मुक्ति दे सकते हैं तो रूप्य के आदि मुक्ति दे सकते हैं भगवान तो उसको छीन भी सकते हैं कर तुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्था वेदांतियों के लिए भी ये बात है कि जब तक कई वल्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भले सायुज की भी प्राप्ति हो जाए तो वहां से लौट करके आ जाना पड़ता है एक बात यह भी थी कि जो बैकुंठ से निकाले जाते हैं उनको इतना ऐश्वर्य दे करके जब भगवान भेजते हैं तो जो वहां रहते होंगे उनके जीवन में कितना ऐश्वर्य रहता होगा इसलिए बैकुंठ में जरूर जाना चाहिए तो भक्तों के लिए बैकुंठ जाने की लालच वहाँ का ईश्वर्य बाहर भेज करके धरती पर इन जय विजय के साथ भगवान प्रकट करते हैं अपना सामर्थ्य भी प्रकट करते हैं और संतों के प्रति भगवान का कितना प्रेम है ये भी प्रकट करते हैं सुसनकादि दि महाराज और जय विजय ने उनको रोक दिया बेतृण चास्क रहता महाराज अपना डंडाई अपना जो बेत था वही लगा दिया अब तो महाराज उनको आया क्रोध नहीं तो बैकुंठ में क्रोध नहीं आता वो तो भगवान की इच्छा थी जिससे क्रोध आ गया हो वहाँ बैकुंठ में अपने मन के दोष से क्रोध नहीं आता भगवान की इच्छा से क्रोध आता है उनको क्रोध आ गया और उनको तीन जन्म के लिए साफ दे दिया कवे धीरे धीरे धीरे माने ये भी पता लग जाए कि बैकुंठ वासियों का भी पुनर्जन्म होता है और ये भी बात थी चनकादिकों के मन में कि जदि ये जय विजय धरती पर जाएंगे तो भगवान अपने भक्त को तो छोड़ नहीं सकते इनके उद्धार के लिए भगवान भी धरती पर जाएंगे अब जब खटपट हुई महाराज तो भगवान उठे और उठ करके और बाहर आए और बाहर आके देखा तो महात्मा लोग तो गुस्से में है सुहा नमस्कार किया और क्षमा मांगी महाराज क्या तो बोले आ, कि नारायण आप लोगों का जो अपराध करने वाला है छिन्द्याम स्वी बह प्रतिकूल वृत्तिम यदि आपके उल्टे चल हमारा हाथ भी आपके उल्टे चले तो मैं इसको काट करके फेंक देता हूँ और ये तो सेवक है आ, इनके लिए तो कहना ही क्या है आपने जैसा साफ दिया है वैसा ही मेरे मन में था क्योंकि लक्ष्मी जी ने एक दिन इनकी शिकायत की थी और नारायण अब तो जब ये नारायण आपने जो इनके लिए श्राप दिया है उसको मैं पूर्ण करूंगा क्योंकि मैं अग्नि में जो होम किया जाता है उससे भोजन नहीं करता हूँ भोजन तो मैं ये जो महात्माओं को खिलाया पिलाया जाता है ना महात्माओं के हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से बैठा रहता हूँ और उनकी जो सेवा होती है उनको जो भोग मिलता है ये विद्वान ब्रह्म ब्राह्मण महात्माओं के मुख से ही मैं भोजन करता हूँ सो आप लोग हमारे सेवकों ने जो अपराध किया है उसको क्षमा करें अब सनकादी कहने लगे कि देखो हम लोगों से तो मांगते हैं क्षमा और इनको कहते हैं हमारे हमारे हमारे तो हम लोगों से कोई अपराध जरूर हुआ है उन्होंने कहा महाराज आप कहो तो हम तो अपना सांप जो है वो लौटा लें भगवान ने कहा कि नहीं हम आपके साप को पूरा करेंगे सो ब्रह्मा जी ने बताया कि वही जो जय विजय हैं, वो ब्राह्मणों के साप से और भगवत इच्छा से दिति के गर्भ में आए हुए हैं और उसी के कारण ये संपूर्ण विश्व में उपद्रव हो रहा है नारायण अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ जो विश्व से ज स्थिति लयोदव हेतुकर्ता जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति स्थिति का कारण है क्षेत्र विधाति सनो भगवा स्त्रधीश तत्र अस्मदीय विमृशे निया हम लोग चिंता काहे को करें भगवान जो सारी सृष्टि का संचालक है वही हम लोगों का कल्याण करेगा देवताओं को स्वस्थ करके ब्रह्मा जी ने भेज दिया वही हिरण्यक्षरण का सिपु जब दी के गर्भ से पैदा हुए ये पूर्व कल्प की बात है नारायण उसके बाद दोनों ने दिग्विजय किया और दिग्विजय करने के बाद बड़ी भारी तपस्या की यहाँ तक कि वो प्रलय काल का जो जल था उसमें भी उनकी मृत्यु नहीं हुई उसमें वो विहार करते रहे एक प्रलय हुआ महाराज दूसरा प्रलय हुआ और अंत में नारायण जब प्रलय के जल में से धरती को निकालने के लिए बराह भगवान आए तो हिरण्याक्ष भिड़ गया वो तो दिग्विजय दिग करता फिरता ही था वरुण में भी गया वरुण ने कहा कि हम तो बुड्ढे हो गए अब जाओ बराह भगवान से तुम लड़ो वही तुम्हारे लड़ने की जो इच्छा है उसको पूरी करेंगे अब वहाँ बराह भगवान गए मैंने बराह और पृथ्वी की प्रीति की बात तो सुनाई उन्होंने अपने मुंह पर हो थूथन पर और दंत कोटी पर पृथ्वी को उठा लिया अब वो आके गाली दे महाराज कि आप पहले हमसे लड़ ले धरती का मालिक मैं हूँ ये हमारी धरती है तू तो कहा चुरा करके लिए जा रहा है लेकिन बड़ा भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया पहले ले जाकर के पृथ्वी को जल पर दृढ़ किया हो जैन देव रुक्रा पृथ्वी च दृढ़ा जैन देव जैन ना कहा वेद मंत्रों में वर्णन आता है बरा भगवान ने पहले पृथ्वी को दृढ़ कर दिया और दृढ़ करने के बाद जब अपना काम बन गया तब मुंह फिरा करके देखा हाँ भाई हम तो सचमुच कुत्ते के समान है और तुम बड़े बहादुर हो आओ हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाए अब लड़ाई हुई महाराज हाँ ब्रह्मा जी के आधी उम्र तक लड़ाई होती रही नारायण और जब ब्रह्मा जी का दिन ढलने लगा तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस दुष्ट को ज्यादा खिलाओ मत वो भी बड़ा वीर था महाराज भगवान के हाथ से गदई गिर गई उससे लड़ते समय नारायण और बड़ा भयंकर युद्ध किया उसने अंत में बराह भगवान ने उसको मार दिया एक तमाचा जो मारा सो नारायण उसकी कनपटी फट गई और हिरण्यक्ष गिर गया और देवता लोग जो है उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और इस तरह से महाराज भगवान जो है वो धरती को लाते हैं और जगत का कल्याण करते हैं और ऐसी ऐसी लीला करते हैं जिससे मनुष्यों का भला हो अब इसके बाद की जो कथा है वो आपको कल प्रातः काल सुनाएंगे ओम शांति ठीक है धव तो अच्छा तो? तो गोपि का वल्लो जानक अश्युत कैशवरों आसुदेव श्रीधरो माधव गोपिदावल्ल जानक नाक श्रीरामचंद्र ब्रह्मजे अच्त केशव रावना वास्व